जनक उच अच्भव स्वास्थ्य कौपिन दुर्लभम त्यागाने अहमा सेख क्रपी खेद काय से जीवा कूत्री खीते मना की त्यवाषा स्थित सुख इति कृत यदायाकर्तुमती तत्वा से युख कामस्कार्य निर्ब बाहिन संयोगारहा युख अर्थनर्थो न मे स्न शयन विष गन अहम आसे यहां नास्ति मे हाने वतो नवा, नाशो शीतो नवाशोनाश विहायस्म अहम आसे यहां सुखादिम बेशोक्य बूरश सुभाय अहम यथा यहां एक पूर्ण यूदी कथा सिकंदर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 गेहूं की बालें पकती घास सूखता सूरज चमकता चांतारे निकलते रात में। सिकंदर ने का पागल हो तुम क्यों निकलेगा सूरज क्यों निकलेंगे चांदारे मेरा देश और देश जैसा ही देश वो बूढ़ा तो सिर है आने लगा अविश्वास उसने का मुझे भरोसा नहीं आता तुम्हारे देश में पशु पक्षी हैं जानवर हैं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 सोने से घिर सोने से मरकर होकर तुम पर परमात्मा का सूरज न चमकेगा तुम पर परमात्मा का चांदना निकलेगा तुम्हारी रातें अंधेरी हो जाएंगी तारे विदा हो जाएंगे तुम सूखे रेगिस्तान हो जाओगे फिर उसके नेक तुम्हारे ऊपर न गिरेंगे और वर्षा न होगी तुम वंचित हो जाओगे इस भरे पूरे जगत में जहां सब है वहां तुम ठीकरे बीन पर रह जाओगे फिर तुम खूब दुखी होोगे और सुख की आसानी करोगे सुख के सपने देखोगे और दुख भोगोगे। यही हुआ है महत्वाकांक्षा तो ने प्राण ले लिए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 भी ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वास्थ्य वह कौपिन के धारण करने पर भी दुर्लभ है इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुख पूर्वक स्थित हूं पहुंचने दो इसे तुम्हारे प्राणों के अंतर तुम तक अकिन भवम स्वास्थ्य कोपिन अपनी दुर्लभ ऐसा जानकर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 चित्र की दौड़ने की स्पर्धा गई अकिन भाव को तुम स्वीकार किए कि ठीक है यही मेरा होना यही मेरा स्वभाव है शून्यता मेरा स्वभाव है अकिचन भवम स्वास्थ्य तत्म तुम्हारे जीवन में एक स्वास्थ्य की घटना घटती स्वास्थ्य शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है इसका अर्थ होता है तुम स्वयं में स्थित हो जाते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 ख से दुनिया ने घूमी हाय लगते एक से अब गान और क्रंदन मुझे भी छल गया जीवन मुझे भी हाय क्या जीवन यही था जिसे तुमने अब तक जीवन जाना है उसे खुली आंख से देख लो बस इतना काफी है और तुम अकेंचन होने लगोगे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 जीसस ने यह नहीं कहा कि धन्य भागी है दरिद्र उनका होगा राज्य परमात्मा का नहीं जीसस कहते देर इज द किंगडम ऑफ गॉड उनका ही है राज्य परमात्मा का है ही इसी क्षण हो गया धन्य है दरिद्र दरिद्रकिंचन उसी दरिद्रता का नाम है ऐसी दरिद्रता दो समृद्धि का द्वार बन जाती ऐसी दरिद्रता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 क्योंकि मैं सम्राटों से भी मिला हूं उनमें से किसी ने भी मुझे ऐसा भजन नहीं सुनाया कि रह आओ मत तुम अपनी धूल में हमें तुम्हारी धूल से कोई न लगाव है न ईर्षा है मैंने सम्राटों को सन्यासियों की सांस ईर्षा नहीं है ऐसा कोई गीत गाते नहीं सुना सन्यासी ही सदा ये गीत गाते हैं जरा सोचने जैसा है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 आपने बात पकड़ ली बड़ी कृपा कि आपने संकोच न किया शिष्टाचार का ख्याल न किया और मेरे घाव को उघाड़ दिया अब मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में मैंने बहुत संन्यासी ऊपर को देखा कोई स्त्री से भाग गए हैं तो स्त्री की निंदा में लगे तब से उन्होंने स्त्री का पीछा नहीं छोड़ा स्त्री की निंदा चल रही पहले प्रशंसा चलती थी फिर निंदा चल रही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 नहीं है कुछ भी ना तो यह संसार इस योग्य है कि इसमें भोगो और ना ये इस योग्य कि इसे त्यागो और इससे भागो नहीं है कुछ भी स्वप्नबत्त है ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वास्थ्य है वह कोपिन के धारण करने पर भी दुर्लभ इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित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 तुम जो कर रहे हो वो उससे वितरित कर रहा है और तुम इसलिए उससे प्रभावित भी होते हो वो कांटे पर सोया है तुम फूल बिछाते सैया पर इसी से तुम प्रभावित भी होते हो कि अरे एक मैं कि फूल बिछाता सैया पर तब भी नि नहीं आती और एक देखो ये धन्यभागी कांटों की सैया पर सोया है तुम जाके चरण में सिर रखते तुम्हारा चरण त्यागी के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 जहां शराब के चश्मे बैठे डुबकी लगाएंगे कूनेंगे फानेंगे पिएंगे कोई ऐसा दुकान पे क्यों लगा के लाइसेंस से थोड़ी मिलती तुम क्षुद्र में उलझे हो हम भोगेंगे वहां यहां हम त्यागते हैं ताकि हम वहां भोग सके त्यागी भोग के बाहर नहीं तुम उनके स्वर्ग की कथाएं देखो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 महावीर को तो ना उलझाओ दिगंबर सांप, तुम्हें पता है दिगंबर का अर्थ क्या होता और कपड़ा बेच रहे हो इधर जरा सोचने जैसा है कि जिनका गुरु नग्न हुआ वो सब कपड़े क्यों बेच रहे हैं? कुछ लगाव होगा नग्नता में और कपड़े में कुछ संबंध होगा कुछ विपरीत जोर होगा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 विपरीत ना आकर्षण होता है इसे ख्याल रखना इसलिए तो पुरुष स्त्री में आकर्षित होता है स्त्री पुरुष में आकर्षित होती विपरीत ना आकर्षण होता अपने ही जैसे व्यक्ति में आकर्षण थोड़ी होता है क्योंकि वो तो प्रति से मालूम होती तुम्हारी ही काफी मालूम होती अपने से विपरीत में बुलावा होता है चुनौती होती कि ये तो रह के देख लिए भोगी तो होकर देख लिया अब त्यागी रहना बच गया है तो उसमें आकर्षण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 वे महामूल्यवान सूत्र ऐसे ही पड़े रह गए इन्हें कभी भारत ने अपने सिर पर ना उठाया इन्हें लेके भारत कभी नाचा नहीं क्योंकि ये भाषा ही बहुत अपरिचित हो गई भोगी समझाया इस भाषा को क्योंकि तो जनक को अगर भोगी देखने जाएगा तो कहेगा इनमें रखा क्या है हमारे ही जैसे महल में रहते बल्कि हमसे बेहतर महल में रहते हैं राज है सब कुछ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 कभी कभी आते थे कबीर के पास उन्होंने देखा कमाल दिखाई नहीं पड़ता उन्हें कमाल में रुचि था रस था पूछा कमाल दिखाई नहीं पड़ता कबीर ने कहा कि उसके बड़े पीछे पड़े थे अलग कर दिया पास के झोपड़े में। कारण पूछा तो कारण बताया तो समझाट गया उसने अपनी जेब से बहुमूल्य हीरा निकाला और कहा कि आपको भेट करने आऊ कमाल से कहा कमाल ने कहा लाए भी तो पत्थर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 तब जगह सम्राट को भी शक हुआ तो उसने पूछा कहां डाल दू तो कमान ने कहा अगर पूछते हो कहा डाल दो तो फिर ले ही जाओ क्योंकि फिर तुमने इसे पत्थर नहीं समझा इसका मूल्य है तुम्हारे मन अरे कहीं भी डाल दो पत्थर ही है लेकिन सम्राट कैसे मान ले कि पत्थर ही है, है तो बहुमूल्य हीरा, रहा तो झोपड़ी में खोस जाता हूं वो भी परीक्षा के लिए समोलियों की छप्पर थी उसमें खोस गया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 कमाल को समझना मुश्किल हो जाएगा न तो भोगी इसे समझ पाएगा न त्यागी इसे समझ पाएगा यह परम अवस्था है कबीर ने ठीक ही कहा कि इसका नाम कमाल है लेकिन शिष्य में बड़े अर्थ लगाए उन्होंने तो इसका यह अर्थ निकाला कि कमाल का तिरस्कार कर दिया कबीर का एक वचन है बूढ़ा बंश कबीर का उपजा पुत कमाल तो शिष्य कहते हैं कि कमाल की निंदा में है ये वचन कबीरपंथी कहते हैं निंदा में कि इस कमाल के पैदा होने से मेरा वंश नष्ट हो गया बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत कमाल और ये कहा गया है बड़ी प्रशंसा में वंश तो तभी समाप्त होता है जब कोई कमाल जैसा बेटा पैदा हो नहीं तो श्रृंखला जारी रहती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 पुरुषार्थ में आत्मानंद में सुखपूर्वक स्थित हूँ अपि कायस्य खेदा है कायस। कायस शरीर के हजार दुख शरीर में सब बीमारियां छिपी पड़ी समय पाकर कोई बीमारी प्रकट हो जाती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 जो कुरूप है वे दुखी हैं प्रिंसिपल उनको एक ही अलग लगी है कि कुरूप है। साजते संवारते हैं फिर भी संभलता नहीं जो सुंदर है उनसे पूछो वे कुछ सुखी हैं ऐसा मालूम नहीं मालूम पड़ता अमेरिका की बहुत बड़ी अभिनेत्री मनरो ने आत्मा क्या कर ली सुंदरतम स्त्री थी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 उनमें से करीब करीब आधे पागल हुए बड़े बुद्धिमान थे मित से प्रगाढ़ थी वाणी की सदियों में कभी मित से जैसी वाणी और विचार की क्षमता किसी को मिलती से की कोई किताब पढ़े दस स्पेक्ट झर धोस्त्रा पढ़े तो ऐसा लगता है कोई प्रोफिट्स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 पत्नी ने कहा मैं क्या रोई देख्या और चारपाई के नीचे से निकलकर सुब्ता भाई ने कहा देखा मैं कह गया कुछ फर्क नहीं पड़ता धोखाधड़ी में चीजें वहीं के वहीं रहती हैं तुम जरा लौट के अपनी जिंदगी पर देखो सब तरह के उपाय तुमने किए सब तरह की धोखाधड़ियां की कहीं कुछ बदला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 परमात्मा से प्रार्थना कर रहा भक्त प्रार्थना करनी मुझे है और इसे स्वीकारना संभव बनाना सरल उतना ही तुम्हें हुए मैं भी यह कि कदमों से तुम्हारे कदम अपना मैं मिलाए रहूं यही कि तुम खींचो जिधर को खिंचू जिससे तुम मुझे चाहो बचाना बचू यानी कुछ न देखूं, कुछ न सोचूं, कुछ न अपने से करू मुझसे यह न होगा छूटने को बिलग जाने ठोकरे खाने नुढ़कने गरज अपने आप करने के लिए कुछ विकल्प चंचल आज मेरी इच्छा। प्रार्थना भी आदमी करता है कि हे प्रभु तू जैसा कराए वैसा ही हम करें तेरी जैसी मर्जी वही पूरी हो कहते हैं लोग उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता लेकिन फिर भी कहीं भीतर अहंकार घोषणा करता है मुझसे ना होगा छूटने को गिलक जाने ठोकरे खाने लुढ़कने गरज अपने आप करने के लिए कुछ विकल्प चंचल आज मेरी चाह अहंकार निरंतर कोशिश करता है कुछ अपने से करके दिखा दू करता होके दिखा दू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 तुम्हारी लाख चेषा करने पर भी कभी तुम विफल हो जाते हो और कभी निश्चय से पढ़े रहने पर भी सफल हो जाते हो कभी इस पर तो तुमने देखा मैं विश्वविद्यालय में एमए का विद्यार्थी था मेरे जो प्रोफेसर थे अब तो चल बसे अभी अभी कुछ वर्ष पहले चल बसे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 तो अभी जान लूं कि सुबह जान लूं फर्क क्या पड़ेगा बीच में मैं पढ़ने वाला नहीं हूं और जब मुझे गोल्ड मेडल मिला तो उनकी हालत देखने जैसी थी वो नाचने लगे खुशी में उन्होंने कहा कि हद हो गई तो शायद तुम ठीक ही कहते हो कुछ होने वाला था हो कर रहेगा मगर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 किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं है ऐसा यथार्थ विचार कर मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ है उसको करके सुखपूर्वक स्थित हूं जो करने को आ है आ ही गया द्वार तो ठीक निपटा देता हूं बाकी न करने में कोई रस है न न करने का कोई आग्रह कृतम किमपित नहीं संचित तत्वता यदा ततु माया तत्कृत्वा असे यथा सुखम कृतम किमपना आत्मकृतम नहीं अपने किए कुछ नहीं होता अपना किया कुछ भी नहीं सब किए पर परमात्मा के हस्ताक्षर तुम अपने हस्ताक्षर हटा लो और तुमने नरक बनाना बंद कर दिया तुम अपने हस्ताक्षर बड़े करते जाओ और तुम्हारा नर्क उतना ही बड़ा होता चला जाएगा इति तत्वता संचित्य ऐसा जानकर ऐसा अनुभव करके ऐसे तत्व का साक्षात करके यदा य कर तुम आयाति तत्व जो आ गया जो सामने पड़ गया आयाति तत्कृत्व उसे कर लेते इनकार भी नहीं है आलस्य भी नहीं करने की कोई दौड़ भी नहीं करने का कोई पागलपन भी नहीं ना तमस है न राजस है वही सत्व का उदय है। तमस का अर्थ होता है आलस्य पड़े आग लग घर में तो भी पड़े रजस का अर्थ होता है घर में अभी आग नहीं लगी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 कि पुल पर पैर रखते ही उसने आंख बंद कर ली वो बड़े हैरानी में कि हद हो गई अब ये मूर्ख क्यों बंद कर रहा है पुल पर लेकिन वो आंख बंद करके वो टटोल टटोल के पार हो गया और गड़े को वहीं छोड़ गया क्योंकि अंधे को अब घड़ा क्या दिखाई पड़ता जब वो उस तरफ पहुंच गया तो समझाने का देखो उसे पकड़ा उससे पूछा कि महापुरुष आंख्यों बंद की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 हम अपने अहंकार की मान के भी चले जाते हैं ऐसी दुविधा है इस दुविधा में बड़ी टूट हो जाती आदमी खंड खंड हो जाता पूरब का आदमी मुझे ज्यादा चालबाज मालूम पड़ता है बजाय पश्चिम के आदमी के पश्चिम का आदमी एक बात करते है कि आदमी करता है पूरब का आदमी दो बातों में डोल रहा है उसकी नाव दो तरफ एक सांस जा रही उसने अपनी बैलगाड़ी में दोनों तरफ बैल जोत लिए हड्डी पसली टूटी जा रही अस्थि पंजर उखड़े जा रहे और बड़ी बेईमानी पैदा हुई कैसी बेईमानी पैदा हुई पूरा आदमी जीतता तो कहता मैं जीता हारता तो कहता भाग्य में लिखा था ये बेईमानी पैदा हुई जब हार तो एक तरफ की बात कहता कि भाग्य में लिखा था करके आ सकते हुँ? होना नहीं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 बुढ़े आदमी के तंतुओं का निर्माण होना बंद हो गया इसलिए नींद की जरूरत ना रही बच्चा 24 घंटे सोता है मां के पेट में क्योंकि हजार चीजें निर्मित हो रही नींद चाहिए गहरी नींद चाहिए ताकि कोई बाधा ना पड़े सब काम चुपचाप होता रहे नींद के अंधेरे में निर्माण होता है इसलिए तो बीच जमीन में चला जाता वहां फूटता है रोशनी में नहीं फूटता चट्टान पर रखा हुआ अंधेरा चाहिए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 अपूर्व आनंद को उपलब्ध हुए होंगे जनक की ये बातें सुनकर जैसे कोई माँ पहली दफा जब उसका बेटा बोलता है तो आह्लादित हो जाती है ऐसे जनक के ये वचन सुनकर अबक्र खूब आह्लादित हुए होंगे शायद ही कभी शिष्य ने किसी गुरु को इतना तृप्त किया हो मैंने सुना है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 फिर वो नास्तिक हो गया इन पचास वर्षों में न मालूम कितने लोग उसके कारण संतत्व को उपलब्ध हुए और फिर वो नास्तिक हो गया। सब ने उसका साथ छोड़ दिया लेकिन उसका एक शिष्य रबी मेर उसके पास आता रहा वो अपने गुरु को बार बार कहता रहा कि वापस लौट आओ ये तुमने क्या रन पकड़ा आखिर में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 इसलिए मैं हानि और लाभ दोनों को छोड़कर सुख पूर्वक स्थित हूँ स्वप्न में तुम हो तुम ही हो जागरण में कब उजाले में मुझे कुछ और भाया कब अंधेरे ने तुम्हे मुझसे छिपाया तुम निशा में और तुम्ही प्राथकरण में स्वप्न में तुम हो तुम ही हो जागरण में ध्यान है कि और जाता, धे में मेरे नहीं कुछ और आता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 तुम्हारे सोचने से अनेक नहीं होता तुम्हारे सोचने से सिर्फ तुम्ही ब्रांड होते हो चांद अनेक नहीं होता चांद तो एक ही है सोते हुए मुझे हानि नहीं न यत्न करते हुए मुझे सिद्धि है ऐसा जिसने जान लिया क्या उसके जीवन में तनाव हो सकता है बेचैनी हो सकती है यह तो ध्यान अतीत समाधि अतीत अवस्था हो गई इसलिए अनेक परिस्थितियों में सुखादि की अनित्यता को बारंबार देखकर और सुबह सुबह को छोड़कर मैं सुखपूर्वक पूर्वक स्थित हूँ सुखादी रूपा निम भावि भूरिशा बहुत बहुत बार देख लिया सुख दुख लाभ हानि सब अनित्य है सुबह सुबह विहे अस्मात अहम आसे यथा सुखम बहुत बार सुद्धि भी करके देख लिया अशुभ करके देख लिया सब भंगुर है पानी पर खींची गई लकीरें बन भी नहीं पाती हैं और मिट जाती हैं। इसलिए अब न शुभ में कोई आकांक्षा है न अशुभ में कोई रस है न राग में कोई रस है न विराग में न अब चाहता हूं कि दुख न हो ना अब चाहता हूं कि सुख हो अब दोनों से छुटकारा है दोनों से मुक्त हुआ है यथा सुखम आसे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 वही तुम हो वही तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप हे ब्रह्मण वही तुम हो हरि ओम तत्सत आज